स्मृते पुराते पुरा सूत्र चतुर्थाध्याय दियपाद में अष्टमाधिकरण पूरा हो गया था ष्ठ सप्तम और अष्टम यह तीनों अधिकरणों में विशेष करके ब्रह्मज्ञानी पिशु शरीर निवृत्ति है शरीर कैसा नष्ट होता है उस विषय में दो पक्ष आया था एक पक्ष ने कहा कि प्राणों का उत्क्रमण शरीर से होता है क्योंकि सभी का शरीर नष्ट होता है नष्ट होने के लिए प्राण का उत्क्रमण होना आवश्यक है तो सिद्धांत पक्ष में कहा कि ये वैसा सभी का तो होता है किंतु ज्ञानी का प्राण का उत्क्रमण करने की आवश्यकता नहीं शरीर में ही वो प्राण लीन हो करके, बाकी शरीर का जो नाश का जो भाव है जो स्थिति है वो बन जाती है अर्थात वो शरीर फूल जाता है सड़ जाता है सूख जाता है ये सब हो जाता है गदी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मा के रूप में परमात्मा के रूप में वो सर्वत्र व्याप्त होता है इसलिए अलग से गदि करने की आवश्यकता नहीं ये निश्चय किया था तो ये तीन अधिकरण उसी विषय पर चला अब पुनः जो पांचवा अधिकरण तक विचार किया था एक से लेकर पांच तक उस विषय में वापस जाते हुए ये अपरविद्या संबंधी जो गति है उत्क्रांति और गति दोनों है शरीर से उत्क्रमण और बाद में यथाकर्म तथा गति इनको आगे और बताना है तो जिसमें सामान्य जितने भी लोग हैं उनके सब स्थिति ऐसे आते हैं कोई कर्मी होते हैं कोई उपासक होते हैं कोई कर्म और उपासना दोनों समुच्चय रूप से करते हैं इनके विषय में गति बतानी है अब उसमें अब जो कुछ कहा गया अभी बाहरी लक्षण के विषय में कहा था मृत्यु के तत्काल में बाहर का क्या क्या लक्षण होता है शरीर से कौन से देश से उत्क्रमण करता है इत्यादि कहा था अब और गहराई में जाकर के ऐसे मृत्यु के समय में उस व्यक्ति का जो अभी मरुष्यमण है तो उस व्यक्ति का मन में क्या चलता है यानी आंतरिक क्या क्रियाएं होती हैं क्योंकि आंतरिक क्रिया के उपरांत बाह्य क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं ऐसा है तो उस समय उसका मन कैसा काम करता है और प्राण निकलते वक्त उसको क्या अनुभव होता है इसके विषय में यथा शास्त्र यहां विचार किया जाता है क्योंकि इसका ध्यान करना साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है वैराग्य की दृष्टि से ऐसे शास्त्रों में कथन है और हमारे आचार्य लोग गुरु लोग कहते हैं कि मृत्यु का चिंतन करना वैराग्य के लिए उत्तम साधन होता है ऐसा मृत्यु होती है ये शरीर अनित्य है और ये शरीर संबंधी भोग इत्यादि सब अनित्य है इत्यादि चिंतन करेंगे तो मृत्यु के चिंतन से यह हो जाता है इसीलिए किसी को वैराग्य प्राप्त करना है वैराग्य को दृढ़ करना है इसलिए हमारे गुरुजनों ने इस ऐसा उपदेश दिया कि आप प्रतिदिन शरीर के अनित्यता को चिंतन करो मृत्यु के संबंध में दिन में एक बार सोचो तो आपका अपने आप वैराग्य हो जाता और मृत्यु संबंधी डर भी चले जाएगा बहुत प्रयोजन है इसीलिए यह आंतरिक जो परिणाम है आंतरिक क्या गतिविधि होती है वहां उस समय उसका यहां विचार किया जाता है तो यह प्रसंग तो अविद्व विषयक है यानी ब्रह्मज्ञानी के विषय में नहीं है, है यह कर्मी और विद्यावान के विषय में यानी उपासक के विषय में होगा ऐसा यहाँ बताएंगे अब यहाँ से जो आगे की जो गदि संबंधी विचार सब ऐसे आएगा क्योंकि अभी जो ब्रह्मज्ञानी है पर ब्रह्मज्ञानी है जीवन मुक्त है उनके लिए तो गदी नहीं कहना है अर्थात जो भी आगे गदि का विचार आएगा उसी के संबंध में आएगा तो निर्णय में विषय के बारे में कहा कि विद्वत कला नाम वचनाद अविभाग आपत्तिवत विद्वान के कलाओं के बारे में ये सप्तम अधिकरण में विचार करते हुए ये अविभाग एक अष्टम अधिकरण में अविभागो वो एक हो जाता है स्वरूपतः एक हो जाता है ये विद्वान के कलाओं के बारे में कहा यानी यहां ब्रह्मज्ञानी के विषय में ऐसा कहा था ऐसे में अपर ब्रह्म विदाम चक्षुष्टो व मूर्धनों व इत्यादि अविशेष वचना तब यहां अपर ब्रह्म वेता है अपर ब्रह्म वेता गिरण्य गर्भ तक उपासना करने वाले जो है या अपर वेता है तो इनका तो चक्षु से अथवा मूर्धना आदि स्थानों से मूर्धा आदि स्थानों से निकलेगा ऐसे वचन प्राप्त होने से कयाचित नाट्या प्राण निष्क्रमण मिदी प्राप्त प्रत्याह तो कोई भी एक नाड़ी से प्राण का निर्गमन हो जाएगा अब यदि करना है कोई एक द्वार से निकल जाएगा ऐसी प्राप्ति हो गई क्योंकि वाक्य भी ऐसा मिलता है चक्षुष्टों वा मूर्धनों वा अन्यभ्यों व शरीर देशेभ्य ऐसे वाक्य मिलता है कि चक्षु से हो या मूर्धा से हो या अन्य कोई शरीर देश से हो यानी जो नवद्वार है वो नवद्वार अथवा ग्यारह द्वार जो भी बोलते हैं तो इनसे ही निकल जाएगा ऐसा इनमें से किसी से निकल जाएगा ऐसा अभिभाग हो गया यानी सामान्य रूप से कोई भी एक नाड़ी से एक द्वार से निकल जाना प्राप्त हो गया तो अब यहां अपर ब्रह्म जो हिरण्यगर्भूभाषक है ऐसे वो कम नहीं होते हैं हिरण्यगर्भूभाषक होने से भी उत्तम कोटि के साधक होते हैं क्योंकि इनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो सकती है और तथा वहां से यदि वैराग्य है तो वहां से क्रम मुक्ति की प्राप्ति भी हो सके। इसलिए ये सामान्य साधक नहीं है विशेष कोटि के हैं फिर भी विशेष कोटि के होने पर भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है ब्रह्मज्ञानी से किंचित न्यून है इसके कारण इनकी गति होती है जब तक साक्षात्कार नहीं होता है तब तक गति तो अवश्य होगी कोई कर्म रहेगा कर्म फल रहेगा उसी के अनुसार गति होती है ये आपको और भी आगे ये सब विचार में निश्चय हो जाएगा किसी भी प्रकार इनकी गति है केवल ब्रह्मज्ञानी को छोड़ करके बाकी सबकी गति तीन प्रकार की गति है उनके सबकी है इसलिए यहां क्या प्राप्त हुआ कि ये जो नि निर्गम स्थान है निर्गम स्थान एक विशेष नहीं जहां से भी निकले था उनका तो कर्म के अनुसार जाना है अब कर्म के अनुसार जाने के लिए एक निश्चित स्थान से ही निकलना कोई जरूरी नहीं कहां से भी निकलेगा तो कर्म तो कर्म रहेगा वो वहीं से ले जाए जान ले जाने ऐसा अभिप्राय से पूर्व पक्ष कहेगा और उसके बाद में ऐसा ही अधिकरण दसवीं अधिकरण आगे आएगा इसमें भी ये विचार करेंगे कि ये उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या महत्व है ये कभी भी मरेगा अब वो ऐसा कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कोई दक्षिणायन में ही मरता है कोई उत्तरायण में मरता है नहीं होता है। अब अचानक कुछ हो गया कोई दक्षिणायन में मर गया कोई उत्तरायण में मर गया कोई कभी भी मर जाता अब मतलब इतना सब करने के बाद भी गलती से उत्तरायण में मर गया मुहूर्त गलत हो गया तो उसका वो फल होगा या उत्तरायण जाने वाले का दक्षिणायन में मर गया तो उसी में वो फल होगा तो कोई दक्षिणायन में कर्म किया है लेकिन वो गलती से उत्तरायण में मर गया तो फिर वो दक्षिणायन का फल नहीं मिलेगा स्वर्ग नहीं जाएगा ऐसे ऐसे सब संभावना है क्योंकि मृत्यु काल का अनिश्चय है मृत्यु काल तो कोई नहीं जानता कब होता इसीलिए ये भी विचार करेंगे कि इसका क्या होगा कि वो ऐसा मरने से ही होगा कि ऐसा और भी कोई व्यवस्था है कि अन्य काल में मरने पर और अन्य काल की व्यवस्था की जा सकती ऐसा क्या करेगा तो वहां वो भी विचार करेंगे तो यहां कौन से देश कौन से स्थान से निकलेगा और कैसे निकलेगा ऐसे इसका आंतरिक परिणाम क्या है कौन से नाडी में पहुंचेगा और वो नाडी में पहुंचते वक्त क्या अनुभव होगा और हृदय का क्या हृदय की क्या स्थिति रहेगी मन की क्या स्थिति रहेगी इत्यादि सब बोलना मैंने आंतरिक परिणाम जो मृत्यु के समय ऐसा तदोपो अधिकरण ये अधिकरण है न्याय संग्रह देखिए एक ही सूत्र का अधिकरण है चक्षुष्टो मूर्धनोवाशेष शास्त्री याप्त हो एक ही वाक्य में कहते हैं कि चक्षुष्टो व मूर्धनोवा इत्यादि अविशेष शास्त्र है सामान्य शास्त्र है इस शास्त्र के द्वारा सगुण वेता को भी यानी अपर ब्रम्हविद अपर ब्रह्म वेता को भी ययाकयाचित नाट्या क्योंकि परमच अपरंच ब्रह्म दो विभाग करके विचार कर रहे हैं तो यह अपर ब्रह्म का जो लक्षण कहा हिरण्य गर्भादि उपासना हिरण्य है और प्राण उपासना है ओंकार उपासना इत्यादि उनका फल जो है ना ययाकयाचित नाट्या निष्क्रमण प्राप्त हो कोई भी एक नाडी निष्क्रमण होगा ऐसे प्राप्त तो हो गया पूर्व पक्ष में तब कहते हैं नहीं आ, ऐसा नहीं तयोर्धमायन इति विद्याकरण अमृतत्व फलाभ्याम मूर्धन्य नाट्यागछदी सब सिद्धांत कहेगा नहीं ऐसा वो ये ये कयाचित नाटिया नहीं जाएगा वो क्या है तयोर्धमायन अमृतत्व में ये जो कहा गया है सुषम्ना नाटी जो 101 सौ हैं उनमें ये सारे नाट्यों का भी हिसाब बताएंगे यहाँ कितनी नाटियां हैं क्या एक तो सौ नाटियों का जो समूह है उसमें से जो विशेष अनुत्तम नाडी है श्रेष्ठतम नाटी है वो है सुषुमना नाडी और ये साधक तो उसी से जाए उसी से जाएगा ऐसा कोई इधर उधर से नहीं जाएगा तो विद्या प्रकरण अमृतत्व फलाभ्या यदि ऐसा नहीं गया ये इस प्रकार का साधक भी उस नाडी से नहीं गया तो वो नाड़ी का प्रयोजन क्या है वो तो कौन जाएगा फिर उसी से ब्रह्मज्ञानी से नाड़ी से तो नहीं जा रहा और कर्मा आदि करने वाले जो अन्य हैं वो भी नहीं जा सकते अब वो जाना तो उसी को है उसी के लिए वो नाड़ी बना हुआ उसको उसी से जाना पड़ेगा और दूसरे मार्ग से कैसे जाएंगे अब वो भी नहीं गया उसी से तो फिर नाड़ी बनाया क्यों भगवान इसलिए हमको उसकी सार्थकता देखनी पड़ेगी और विद्या प्रकरण में उपनिषदों में ही मूल उपनिषदों में यानी मुख्य उपनिषदों में ही ये बात आई या इसकी चर्चा हुई है जो हम दशोपनिषद का पाठ करते हैं उसमें दो उपनिषदों में है और अन्यत्र अन्य उपनिषद में भी है दसोपनिषद के अंतर्गत ही दो उपनिषद में है श्वेता क्षेत्र उपनिषद में भी इत्यादि चर्चा है तो ये इसको अन्यथा नहीं किया जा सकता और उसी के द्वारा अमृतत्व प्राप्त होता है ये भी कहा इसलिए वो साधक तो मूर्धन्य नाडी से ही जाएगा ऐसा ही निश्चय करना पड़ेगा यही सूत्र में कहेंगे सूत्र देखिए तदोगोग्रज्वलम तत्शित द्वार विद्या सामर्थ्या तेषगतुस्मृति योगाच हादुहत शदाधिकया ब्रह्मसूत्र में जो 555 सूत्र है उसमें सबसे लंबा सूत्र यही है ये दीर्घतम सूत्र है और सबसे छोटा सूत्र सबसे छोटा सूत्र कौन सा है अभी पढ़ के पढ़ के आ गए क्या नहीं है। वो दूसरे दूसरे अध्याय में तीसरे पाद में आपहा करके एक सूत्र है आपहा वो सबसे छोटा सूत्र है दो अक्षर का है बाकी ये सबसे बड़ा सुख है तद ओको अग्रज्वलनम तद ओ कहा ओ कहा आयदन यहां ओ कहा करते हैं जैसे ओ ऐसे तो पक्षी का जो घोंसला होता है उसी को ओ कहा कहते ओक उसका नाम यहां ओक शब्द से आयदन है घर है स्थान है अब वो हमारा ओक जो है हृदय है दय को यहां ओ का शब्द से कहा तद ओ कहा अग्रज्वलनम कहते हैं कि जब मृत्यु होती है मृत्यु होने की है मृत्यु होने की जो प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी तो हृदय में हृदय का अग्र भाग ज्वलित हो जाएगा यानी वहां एक प्रकाश दिखाई पड़ेगा। हृदय से अग्रम प्रद्योदे उपनिषद तो हृदय का अग्रभाग ऐसा प्रज्वलित होता हुआ चमकता हुआ वहां दिखाई देगा कुछ प्रकाश जैसा दिखाई देता मृत्यु के बाद तो सबको दिखाई देगा ऐसा ही तो तदा ओ कहा मैंने उस समय उसी समय तदा ओ कहा कर सकते उस स्थिति में मृत्यु की उस अवस्था में ओक मैंने हृदय अग्रज्वलन होता है हृदय का अग्र भाग में एक प्रकाश जैसा दिखाई देता हृदय का मतलब मन को भी समझना ऐसे एक प्रकाश जैसा दिखाई देता यह आंतरिक क्रिया के समय में जब वो कहा था ना वाघमानी से संबंधित प्राण प्राण तेजसी वो तेजसी में जब लीन हो जाएगा उस समय वहां से जब निकलना है अभी उसी का आगे जाना है तब वहां ये लक्षण दिखाई देता है एक अग्रज्वलन होगा अग्रज्ज्वलन के बाद में एक तत्प्रकाशित द्वार रहा फिर उस, उसी से जो है ना एक प्रकाशित द्वार खुलेगा वो जो अग्रज्वलन है वो एक चिंकारी यानी एक प्रकाश के तरंग के समान वो दिखाई देगा जो बीम होता है जब प्रकाश के बीम बोलते एक प्रकाश के तरंग के समान वो दिखाई देगा और उससे उस तरंग के साथ ये एक होता हुआ उसको अनुभव होगा मैंने इस समय वो प्रकाश आ गया प्रकाश, गया। गया। प्रकाश के साथ एक हो गया और प्रकाश से अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देगा ऐसा उसका प्रकाशित द्वार हो जाएगा वही उसका मार्ग ऐसा बन जाएगा तो तत् प्रकाश क्या तो प्रकाश का अर्थ प्रकाश जैसा आप ये आंख बंद करने के मैं प्रकाश नहीं दिखाई देता आप आंख बंद करने से प्रकाश नहीं दिखाई देता है हाँ ऐसा दिखाई देता है वो आप स्वप्न में प्रकाश नहीं दिखाई देता दिखाई देता हाँ तो कौन सा प्रकाश है हाँ, तो ये तो तत् प्रकाशित द्वारा वो उस प्रकार का जो आंतरिक प्रकाश होता है वो आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हो गए बाहर का प्रकाश का कोई मतलब नहीं है हाँ बाहर का प्रकाश का क्या मतलब वो तो अंधेरे में कहा प्रकाश दिखाई दे रहे वो तो अभी बेहोश में पड़ा हुआ है वो तो आंख भी नहीं खुलता है क्या प्रकाश दिखाई देना तो नहीं तो तत्प्रकाशित द्वारा यह सब ध्यान करते समय आपको अपने आप दिखाई देता है ना जो ध्यान करते करते प्रकाश का पुष्प दिखाई देता है तो यही प्रकाश है प्रकाश है वो बाहर का नहीं होता तो तद प्रकाश द्वारा वो उसी के द्वारा द्वार बन जाएगा प्रकाश के द्वारा द्वार ये वो प्रकाश के साथ एक होता हुआ जैसा उसका अनुभव तेज बढ़ा हुआ है और तेज का कारण भी वहां कहा है वहां पिता आदि होते हैं पिता आदि के द्वारा वो प्रज्वलित हो जाता है और प्रज्वलित होने से तब वहां से उसको निकलना होगा तो उस समय बाकी जो है एक एक धातु का भी अलग अलग होता है और जो ब्रह्मचारी आदि रहेंगे उनका भी कुछ अलग लक्षण होगा तो और जो ब्रह्मचारी नहीं है उनके लिए अलग, -अलग लक्षण होगा क्योंकि ओज का बहुत प्रयोजन होता है वहां तो ओज के द्वारा इत्यादि होता है ऐसी सब प्रक्रिया भाषण में है इनके जो भाषा देखेंगे वहां और भाष्यकार ने कुछ विस्तार किया तो ये प्रकाशित द्वार इसको कहते अब यहां से उसको जाना है तब विद्या सामर्थ्या उपासना के सामर्थ्य से उपासना की है उसके सामर्थ्य से तत्शेष गति अनुस्मृति योगाच और उसी के संबंध में जो गति उसको प्राप्त होनी है ना उसी गति के अनुस्मृति कर देते यानी पूर्व संबंध से पूर्व जो जो कार्य किया है उसी के साथ उसके तत्शेष अनुस्मृति हो जाती है और विशेष भूत वो विद्या का जो प्रयोग सामर्थ्य है उसी के द्वारा वो नाड़ी संबंधी से गदि गे, का चिंतन करना शुरू कर देता मान ग उसको दिखाई देता जैसे त्रिना जलुगा का बोला यही ऐसा हो तो उस समय उसको मालूम होता है कि हम कहा जा रहे हैं ऐसा कुछ भाष होता लेकिन वो बोल नहीं सकते उस समय तो कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं कर सकता अब वो दूसरे को बोलना चाहते हैं देखो हम वहां ऐसा जा रहे हैं ये बोलना चाहते तो भी बोल नहीं सकता ऐसा होगा लेकिन उसको उस समय अनुस्मृति योग होगा स्मृति होगा वो विद्या के सामर्थ्य सोता है अभी विद्या के सामर्थ्य क्यों कहा बार बार क्योंकि सामान्य व्यक्तियों को अन्य विषयों में आसक्ति रहने से विद्या संबंधी वहां विचार काम नहीं कर पाता वो मरते मरने के पहले भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है अपने संपत्ति के बारे में सोच रहा है इधर उधर की बातें सोच रहा है तो ऐसे में फिर ये एकाग्र नहीं हो पाता जो आंतरिक एकाग्र होता है अभ्यास करता है उसके लिए यह आसान हो जाएगा उस समय उनको यह दिखाई देगा और दिखाई देने पर स्पष्टता होगी सबको सा, दिखाई देता है लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि मन और बहुत विचलित रहता है ऐसे प्रकाश दिखाई देते समय क्या हो रहा है मालूम नहीं होता फिर धीरे धीरे बेहोशी में चला जाएगा बेहोशी तो बाहर की दृष्टि से अंदर से कभी बेहोश होता नहीं अंदर से तो मन तो काम करता है बह, बहिर्दृष्टि से बाह्य दृष्टि से हम देखेंगे तो बेहोश है लेकिन अंदर तो काम करता है। इस प्रकार से वो व्यधि अनुस्मृति संबंध करेगा और फिर निकलेगा कहां से इस प्रकार सारे कर्म कर्म योग सब संबंध करके हार्द अनुग्रहित हार्द के द्वारा हृदय के द्वारा मान हार्द विद्या के द्वारा यह आया। हार्द विद्या यहां अपर ब्रह्म संबंधी विद्या है उसके उपलक्षण है हृदय से संबंध करके उन्होंने विद्या का अभ्यास किया अर्थात हृदय में उन्होंने ध्यान किया Mind, में आत्मा का ध्यान किया हृदय अयम आत्मा ऐसे बहुत सारे उपनिषदों में यह उपासना आई है जो हृदय के संबंध में ध्यान किया और ध्यान करते समय हृदय में करना पड़ेगा उसी ध्यान के अनुग्रहित होकर के हृदय के द्वारा अनुग्रहित होकर अदवा आत्मा के द्वारा आत्मा विद्या के द्वारा अनुग्रहित होकर के सदाधिकया वो सदाधिक नाडी से निकले सौ से एक अधिक है मतलब एक सौ एक नाडी इसको बोलते सदाधिक धिक नाडी से ही निकलेगा यही यही इतना उनका आंतरिक प्रयोजन होता है इसलिए सब एक ही सूत्र में, में बता दिया समाप्ता प्रासंगिकी परविद्या गदा चिंता भाष्यकर कहते हैं कि यहां तक प्रासंगिक प्रसंग से आई हुई परविद्या परविद्यागत चिंता पूर्ण हो गई तीन अधिकरणों में बता दिया ब्रह्मज्ञानी का क्या होगा ये पूरा हो संप्रतितु तो अपर विद्या विषयामेव चिंता अनुवर्तयती अब तो अपर विद्या विषयक चिंता को ही अनुवर्तन करते जो पांचवा अधिकरण तक किया था उसी का आगे चिंतन आरंभ करते हैं सामान आश्रित्य उपक्रमा विद्वद विदुषोर उत्क्रांतिरित्युक्तम ये पहले अभी कहा था शुरू में ही कहा था कि ये आश्रित्य उपक्रम दोनों के लिए समान है यानी उत्क्रमण करने की जो बात कही गई है प्रकार कहा गया है ये तो दोनों के लिए समान है विद्वान के लिए भी और अविद्वान के लिए भी तम इदानीम श्रृति अब ये जो श्रृति है गति है इसका उपक्रम दिखाते हैं कि वो गति कैसे बनती है वो कैसे गमन करते हैं गमन करने के पहले क्या तैयारियां होती है क्या भाव बनता है क्या अनुभव होता है ये बताना चाहते हैं जो अभी शास्त्र के बिना हम जान नहीं सकते है, ऐसा है इसलिए तम इधानीम श्रुति उपक्रम का उपक्रम कैसे होगा आश्रित उपक्रम का अर्थ ये आश्रिति संबंधी गमन के बारे में कहा अब वो उसका उपक्रम आरंभ कैसे होगा किस प्रकार होगा इसको यहां दर्शाता है तस्य उपसंहृत वागादि कलापस्य कलापस्थो विज्ञानात्मनः यहां तत्शब्द से तदोक तो तस्थ दिया लिया। वो उस जीवात्मा का जो अभी मृत्यु में जाने वाले है। उसका उसका क्या हुआ उपसंहृत वागादि कलापस्य ये पहले बता दिया उसका जो है ना अभी वागादि कर्ण कलाप उपसंहृद हो जो वांग संबद्ध दे, दे ये विचार किया था पहले तो वो सब सम समृद्ध होकर के बैठा हुआ तो समूह वा, का कला, वागादी, वागादी उच्चक्रमिशो हो सब उप समृद्ध होने के बाद में अभी उत्क्रमण करना चाहता है उच्चक्रमिशु है तत्काल अभी उत्क्रमण करेंगे ऐसे हो गया तब सब पैकिंग हो गया वाघ आदि इंद्रिय हो सब बैग पैक हो गया और बैग पैक करके तैयार रख के सिप डाल करके ताला लगा के बैठा हुआ अब जाना है बस तो ऐसा उत्क्रमण करना चाहता है तो उस समय फिर अभी जाने के लिए एक तो टिकट वगैरह तो चाहिए अब कैसे जाएंगे उसके लिए कहाँ जाना है ये भी पता चलना चाहिए ना अब जाना तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा तो ये सब पता चलेगा आप अब।, अब उसका टिकट आएगा फिर वहां से मैसेज आएगा देखो भाई आपको वहां जाना है फिर ऐसे जाओगे ये सब आएगा मैसेज आएगा तो उसको पता चलना आ, ये सब पैक करके तैयार बैठा है तब बोलते वो चक्र मिशू है अब वो रोक नहीं सकता क्यों अब तो पैकअप हो गया अब वापस इधर नहीं सारे को समेट लिया ना फिर दोबारा वापस नहीं हो सकता इसलिए वो विज्ञान आत्मा है जीवात्मा है जो निकलना चाहता है यात्रा करना चाहता तब जो है ओ कहा आयतनम हृदय यहाँ ओ का शब्द आयतन के लिए हृदय के लिए कहा तब उस समय उस हृदय में सदा तेजो मात्रा हृदयमेव हृदय में ये पहले मंत्र खंडगा में आया सारी ब्राह्मण वो उस समय उन तेजो मात्राओं को समेट करके समभ्यादान मन समाद अभ्यादान सब कुछ समेट करके बांध करके तैयार रख तो ये तेजो मात्रा है मतलब क्या है? ये पलाण आदि है ये जो इंद्रियां है ना सब तेजो मात्रा इसमें सब चैतन्य रहता और ये प्रकाश रूप होते हैं इनको कभी प्राण भी कहते हैं कभी तेज भी कहते हैं कभी स्पर्श भी कहते हैं ऐसे सब नाम होता है इंद्रियों का तो ये सारे तेजो मात्राओं को मात्रा शब्द इसलिए प्रयोग किया ये सूक्ष्म रूप से ग्रहण किया आंग रूप गोलक आदि तो वही है गोड़क आदि को लेकर जाएगा नहीं वो सब वही है लेकिन उसी में से अंदर जो सूक्ष्म अंश था उसी का ग्रहण किया ऐसे भाषा में कहते हैं वहां ये तेजो मात्रा मैंने मियदी मात्रा उसका सूक्ष्म अंश उनका सब का ग्रहण करके समेट करके कहा रखा पैक करके बोलते हृदय में वन्न वक्राम जैसा मन कहा वहां होइए तो सारे मिला करके हृदय देश में आ जाता हृदय में आकर के बैठा हो हृदय के साथ एक हो गया हृदय में एकाग्र हो गए सब अब उसके बाद क्या होता है यदि श्रुदेह ऐसे श्रुदी है तो हृदय में आ गया तो इसलिए तद हो ऐसा कहा अब जो है वो जीवात्मा और जीवात्मा के साथ में जाने वाले जो साधन सामग्री सभी कुछ सब हृदय में आ गया और हृदय के साथ एक हो गया वही आ तद अग्रज्वलन पूर्विका चक्षुराधिस्थानापादाना च उत्क्रांति श्रूय थे और उसके बाद में अग्रज्वलन पूर्विका चक्षुराधिस्थान वो उस समय जो है हृदय में एक अग्रज्वलन होता है अग्रज्वलन में विशेष रूप से प्रकाश दिखाई पड़ेगा वो प्रकाश ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे आंख बंद करने से आपको आग कुछ आगे दिखाई देता है कुछ प्रकाश जैसा ऐसा दिखाई देता वो बहुत सूक्ष्म होने के कारण उसको अग्रज्वलन का वो ऐसा जो आग धड़ धड़ करके जो आग जलते हैं उसमें नहीं तो वो एक ज्वाला जैसे चिंगारी जैसे या कोई प्रकाश के किरण जैसे कुछ दिखाई देते हैं उसको वहां अग्रज्वलन कर रहे सूक्ष्म एक ज्वलन जैसा हो आग है ही नहीं वो आग जैसा प्रदी होता वो पित्त आदि धादु के कारण होता है ऐसा बोलेंगे पित्त है आपके ओझ है इनके कारण ऐसे प्रकाश होता तो तथा अग्रज्वलन पूर्विका अग्रज्वलन के साथ चक्षुरादि स्थान अपादाना च उत्क्रांति चक्षुरादि स्थानों से उत्क्रांति हो चक्षुरादि स्थान अपादान का अर्थ क्या है ये पहले भी आया था चक्षुराधि स्थान अपादाना मन क्या है हां है? चक्षुराधि स्थान अपादाना अपादाना करते यह पद्जी चक्षुराधि स्थानों से निकलेंगे ये कहने के लिए चक्षुराधि स्थान अपादान का चक्षुराधि स्थान है निकलने का जिसका जिनका जिन तेजो मात्रा होगा वो हो जाएंगे चक्षुराधि स्थान अपादान नहीं ये उत्क्रांति है, है। चक्ष को अपादान मानकर के स्थान मान करके उत्क्रांति होगी उत्क्रांति तो कहीं से होना है तो चक्षुटादिथान को होगा क्योंकि चक्रस्तोवा, मूर्धनोवा इत्यादि का हार उसी के लिए कहा प्रद्योधे ये वहां कहती है कि वो जो अभी म्रियमाण है उसका हृदय से अग्रम हृदय का अग्रभाग अर्थात हृदय में ही होता है ये ये अग्रज जलन इसको नाम दिया अग्रभाग में प्रद्योदे चमकता है वहां वो सारे मिलकर के वहां एक चमक दिखाई देता है वो अदृष्ट है इसलिए इसको दृश्यमान नहीं है वो अदृष्ट है अदृष्ट होने से उसको प्रद्योदे कहते चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकता हुआ दिखाई देगा तो वहां जाकर के मन एक हो जाएगा अब जैसे अंधेरे में प्रकाश दिखाई देते हैं तो ये मक्खिया चिड़िया सब जो है वहां जाकर के एक हो जाती है ऐसे एक एक तरफ जाती है ऐसे ही ये सारे उस प्रकाश के तरफ जाएंगे वो सब प्रकाश रूप बन जाएंगे ऐसा होगा तो अब तेन प्रत्योदेना श्रुदी कह रही है सै उस प्रत्योद के द्वारा क्या कहता है ये आत्मा निष्क्रामती उस प्रद्योध के माध्यम से ये आत्मा निकलेगी अब जब तक वो प्रद्योध नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगी अब प्रद्योध हो जाएगा और सारे उसी के साथ मिलकर के एक हो जाएंगे तब ये जीवात्मा वहां से विज्ञान आत्मा वहां से निकलती है कैसे निकलेगी चक्षुष्टो जैसा कर्म होगा चक्रु से निकलने का कर्म है तो चक्षु से निकलेगा और चक्रु से निकलने पर प्रकाशमय लोगों को प्राप्त करेगा सूर्य आदि लोगों को प्राप्त करेगा इत्यादि वर्णन है चक्षुस्थान से निकलने से और मूर्धा से निकलने से ब्रह्म लोगों में कोई भी लोग को प्राप्त कर सकता है और पर्यंत स्थानों में निकलने से इसके नीचे का जो लोग है उसमें प्राप्त होगा ऐसा माना है तो ब्रह्म लोग तक जा सकता है मूर्धा से निकलने से तो मूर्धनो वा वा शरीर देशे जैसा कर्म है उसी प्रकार अन्य कोई भी शरीर देश में जाएगा जैसा पहले बताया ऊपर के अवयवों से जाने पर वो भी ज्ञान इंद्रियों के संबंध में जाने पर यह विशेष होता है और बाकी अन्य द्वार से जो नीचे के द्वार है नीचे के द्वार से किसी से भी निकलने से उससे वो ऐसे फल होता है तो नीचे के शरीरों में जाएंगे जिसमें बुद्धि का प्रभाव कम है नीचे ऊपर कहने का मतलब सात्विकता बुद्धि का विकास तो बुद्धि को बुद्धि का विकास, विकास लेकर के ऊपर नीचे किया है जो बुद्धि का विकास कम से कम है उसको स्थानु कहते हैं वो स्थिर रहता है जैसा पेड़ आदि है पेड़ में बुद्धि नहीं ऐसी बात नहीं लेकिन कम से कम है थोड़ा है बस थोड़ा बहुत तो पेड़ भी समझता है लेकिन इतना नहीं समझता कुछ कार्य करने के तरीके से नहीं समझता और बुद्धि के विकास में जो सृष्टि में सबसे उत्तम मानते हैं मनुष्य को मनुष्य जो है विकसित होके होके और सबको अपने बुद्धि से कब्जा में करना जानता है क्या क्या कर देता है कोई सूचना नहीं वो वास्तव में ये मनुष्य के कारण बाकी सब प्राणी परेशान है क्यों प्राणियों को तो अपने निश्चित बुद्धि है अब ये मनुष्य कब क्या कर देता है कोई पता नहीं ऐसे परेशान हो जाते हैं इसीलिए वो बुद्धि से पूरे दुनिया को कब्जे में रखा hmm. वो परस्पर भी बुद्धि से लड़ते रहते और सब कुछ करता है यहां से ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं ब्रह्मा बन सकते हैं ब्रह्मा जी बन सकते हैं और बुद्धि का कम विकास होगा तो ब्रह्मा जी नहीं हो सकता बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए ब्रह्मा जो क्योंकि वो कितना सारा कर्म किया कितना सारी उपासना की और ये सब होने के बाद में ज्ञान प्राप्त होने तक हो गया तब जा करके होता है और उनका ज्ञान तो पक्का रहता है किंतु कुछ कर्मों के कारण ब्रह्मा बन जाता है और बाद में फिर वहां से क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है ब्रह्मा जी बनने के बाद में वापस नहीं आता वहां से क्रम मुक्ति अवश्य होगा लेकिन ब्रह्म लोग जो जाते हैं वो उसमें से कोई वापस आएगा कोई ऊपर जाएगा तो इतना तक जा सकता है इतनी उनकी महिमा है बुद्धि इतने विकास कर सकता है उसका पूरा चांस ये मनुष्य को ही है इसीलिए वो बुद्धि के विकास के अनुसार उसकी गति होती है ऐसा माना गया उससे मालूम हो जाएगी नहीं वह विद्वद भवति अब ये जो क्रम बताया है ये हृदय से अग्रम प्रद्योदन आत्मा निष्क्रामी चुष्टो व्यादि यह अनियम से होता है क्या विद्वान को अविद्वान को सबको एक बताया वहां कोई विद्वान की बात नहीं है किसको ये हो रहा है ऐसा नहीं कहा उपनिषद उपनिषद तो सामान्य रूप से यह प्रतिपादन करती है कि ऐसा ही होगा करके बताती है तो अथ अस्थि कश्चित विशेष नियम आदि विचिकित्साया अथवा विद्वान को कोई विशेष नियम है विद्वान यान उपासक है उपासक का कोई विशेष नियम है अथवा नहीं ऐसे विचिकित्सा होने पर श्रुति अविशेषात अनियम प्राप्तो हो श्रुति समान होने से ये श्रुति तो सबके लिए समान होने से विद्वान को अविद्वान को सबको यही अनुभव होता है ऐसे प्राप्त होने की स्थिति में यह सूत्र उसका उत्तर देता है समान भी ये विद्वद अविदुषोर हृदय से अग्र ये क्या कहता है सूत्र यद्यपि हृदय से इत्यादि जो क्रियाएं होती है ये विद्वान को अविद्वान को समान है विद्वान अविद्वान दोनों को समान होने पर भी ऐसा होने पर भी तकाशित द्वारा और वो प्रकाशित द्वार बन जाना भी समान है वो भी उसको भी इसको विद्वान अविद्वान दोनों को बनेगा किंतु विद्वान का जो रास्ता है मार्ग है वो अलग हो जाता मूर्ध देवा विद्वान निष्क्रामी स्थानांतरे इतरे ये स्पेशल है ये जो मूर्धास्थान बना है सदाधिकया नाड या सुषमना से इसी से ही विद्वान को निकलना है और अन्य मार्ग से उसको नहीं निकलना है अन्य मार्ग से अन्य निकलेगा। इसीलिए जो इस प्रकार के गदी को प्राप्त करेगा वो ही उसी मार्ग से निकलेगा बाकी कोई नहीं निकलेगा ये ब्रह्मज्ञानी भी उसी से नहीं निकलता ब्रह्मज्ञानी से ऐसा नहीं सोचना है कि ब्रह्मज्ञानी भी सुषमना नाडी से निकल ब्रह्मज्ञानी से सुषुमना नाडी से कोई संबंध नहीं वो सुषमंद आडी से निकलना ही नहीं तो इसीलिए वो ब्रह्मज्ञानी सिद्ध करने के लिए जो लोग नहीं जानते वो ब्रह्मज्ञानी सिद्ध करने के लिए सोचते हैं कि ये सुषमनंद आडी से निकलेंगे तो ब्रह्मज्ञानी होता नहीं तो नहीं होता ऐसा नहीं वो ब्रह्मलोग जाने के लिए वहां से निकलना होता वो ब्रह्मज लोग का स्पेशल वी मार्ग है वो तो वह ब्रह्मलोग जाने वाले ही वहां जाते अन्य अन्य वहां नहीं जा सकते और उसी के लिए वो खुलेगा यदि वो पहले साधन करके तैयार रखा और रास्ता साफ है तो गेट के चाबी सब उसके पास हो गया तब जाकर के उस समय वो मुर्धा के चाबी खोल करके वहां से फिर निकल सकता है नहीं तो वो बंदी रहता वो गेट नहीं खुले तो जो अन्य रास्ता में जाना है उससे जाना पड़ेगा इसलिए कहा कि ये एक विशेष है आप ये समझो कि श्रुदी येह तक जो कह रही है कि ये हृदय प्रत्योदय इत्यादि ये तो समान है विद्वान विद्वान सबके लिए समान है यानी विषय में नहीं कहा उसमें यानी का तो अलग ही है वो भी हो जाता यानी भी इसमें ले सकते हैं ऐसा टीकाकारों ने कहा है क्योंकि यहां निष्क्रमण को छोड़ करके बाकी प्रक्रिया ले सकते हैं तो वहीं ले हो जाता है निष्क्रम उत्क्रमण भी नहीं करना है और यदि भी नहीं करना इसको छोड़ के बाकी जो कुछ होगा वो लिया जा सकता है क्योंकि पहले भी कहा उच्छून अनादी क्रियाएं होती है, है तो वैसा ये भी हो सकता किंतु ये जो विद्वान होगा वो प्रकाशित द्वार मार्ग के द्वारा मूर्धा स्थान से आगे निष्क्रमण करेगा और अन्य मार्ग से वो नहीं जाएगा कोई भी मार्ग से जाएगा तो ब्रह्म नहीं जाएगा उसी मार्ग से जाएगा तो जाएगा इसलिए आप ब्रह्म जाना चाहते हैं तो प्रयत्न करो अब उसी मार्ग को खोलने का प्रयत्न करो उसके लिए जो जो साधन है उसको कर अब वो क्या है वो पायले भी थोड़ा खोल करके अभ्यास करना पड़ेगा वो उस समय अचानक खोलेगा ऐसा भी नहीं है थोड़ा सा वो ये गदी प्राणायाम इत्यादि कुछ करके उसको थोड़ा सा अभ्यास करके रखना पड़ेगा वो मार्ग को साफ रखना पड़ेगा नहीं तो उस समय हम जाके खोलने जाएंगे तो पूरा ताला में जंग लगा होगा तो नहीं खुलेगा तो जो निकलने का टाइम हो गया कैसे खुलना तो इसलिए पहले ताला तैयार रखना पड़ेगा चावी सब देकर के वो वहां जाकर के प्राण टकरता है ये सब देखना पड़ता है उसका अलग क्रिया है योग क्रिया है वो करके देखने से मालूम होता है कि ये खुल गया कि नहीं खुल गया जैसे बोलते हैं सुटमना नाड़ी के द्वारा प्राण चला ये ऐसे आम जो साधन आदि करते हैं संध्या समय में इत्यादि प्राणायाम इत्यादि करने से उससे काफी कुछ हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ विशेष रखना पड़ेगा तो ऐसा रख के वहां से वो खोलने का जो अभ्यास कर दिया तब तो फिर उस समय वहीं से खुले मतलब वो साफ रखना पड़ेगा मां साफ रखना पड़ेगा इसके लिए शरीर को शुद्ध रखना है भोजन आदि के समय शरीर में कोई दोष नहीं होना चाहिए और बाकी जो है वो भी सब उसके साथ में है क्योंकि ये क्रिया है एक प्राण क्रिया है इसके द्वारा ही करना यह सब तो उदान प्राण ही घींच करके ले जाएंगे ना ऊपर पिता कुतहा ये ऐसा क्यों कहा इनके लिए इतना आपने वीआईपी मार्ग क्यों बनाया बोलते विद्या विद्यासामर्थ्या उन्होंने इतनी उपासना की जैसा अभी हमने कहा इतने योग साधन किया इतना कुछ शीर्षासन किया सब कुछ किया तो फिर इतना तो होना चाहिए अब उनके लिए कोई विशेष मार्ग मिला नहीं अब वो भी समान रूप से जाएगा तो ये सब करना भी मुश्किल आवश्यक नहीं है ना इसीलिए विद्या के सामर्थ्य से ऐसा होता है उन्होंने ऐसा साफ रखा ऐसा कुछ किया और तो आप जैसा जैसा साधन करते जाएंगे आपका नाम वहां ब्रह्म क्या ब्रह्म लोगों के लिस्ट में आ जाएगा ये ये ये जो है ये जब निकलेगा इसको ब्रह्म चले जाएगा वो लिस्ट में आ जाएगा फिर वहां से एक आदमी को भेजेंगे वो आगे बताएंगे एक आदमी आएगा वहां से एक उनका ये वहां से जो है ना एक सेवक कोई आएगा वो आदिवास का क्या अमानुष है एक अमानुष है वो पुरुष आकर के फिर आपके एड्रेस बता दे करके अब ये ठीक है ये ब्रह्मलोक वाले यात्री है करके फिर आपको वह ब्रह्मलोक कर ले जाएंगे ऐसी कथा तो इसलिए वो पहले पता होगा वो साधन करके पर तैयार करेगा तब होगा वो अचानक हो होने वाली बात नहीं क्योंकि वो जो सुषमना नाडी से मूर्धा को भेद करना ये आसान काम नहीं होता वो है द्वार तो है लेकिन उसके लिए उस क्रिया को करना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा। तो विद्या सामर्थ्य से ये सब कुछ होता है कहा पहले टीका देखिए फिर आगे भाषी देखी टीका में कहा न्याय निर्णय में पिछले पृष्ठ में तृतीय पंक्ति चतुर्थ पंक्ति है अस्तु हृदय जीवस्य आलंबनम् आलंबनम तथापि किम सियाद इति जीव का आलंबन अंतिम समय में हृदय ही होता है ऐसा हम कहते हैं तो वो उससे क्या क्या तात्पर्य है वो क्यों ऐसा कहा क्योंकि वैसा भी हार्ट अटैक होने से ही मरता है जो अंत में तो हार्ट तो बंद हो जाए हृदय बंद हो जाता है अब वो सब हृदय में जाकर के मिल जाते हैं और हृदय थोड़ी देर में चलता है फिर वहां सब कुछ करके वहीं से निकलता है ये तो पहले भी उनको मालूम था यह हृदय से निकलता है हृदय ही अंधी है तो बंद हो जाता है आदृष्ट आक्षिप्तम प्रतिपत्तव्य ज्ञानम प्रद्योद यहां प्रद्योदे ये जो शब्द प्रयोग किया इसमें रहस्य है यह प्रद्योद मैंने ये प्रकाशित होता है मैंने आप सब कोई, कोई प्रकाशित जैसा दीपक का प्रकाश ऐसा कुछ नहीं समझना इसका तात्पर्य यह है कि वो आदृष्ट के द्वारा उसके कर्मफल के द्वारा प्रतिपत्तव्य स्थान का एक ज्ञान हो जाता है यानी वो ज्ञान वहां प्रकाशित होता है वो तैयार हो जाता है वो उस समय वो अग्रज्ज्वला ने उसको कद, वो मार्ग आपको दिखाई दिया जैसा कोई टॉर्च लगा के बोलते इधर से जाओ बोल दिया तो ऐसे ही वो मार्ग दिखाई देगा यहां से निकलना ऐसे करके दिखाई देगा ये उस संबंध का ऐसा इसलिए ये आंतरिक प्रकाश है आंतरिक ज्ञान बाकी प्रकाश ज्ञान से संबंध नहीं इसका चक्षुष्टोवादी द्वारा अनियम श्रुदेह तयोर्धमायन अमृतत्व विशेष श्रुदेह का इसलिए चकुष्ट स्थान का अलग कथन है और तयोर्धमायन का अलग कथन है ये दोनों का कथन आया है तो उसके लिए क्या विमर्श करना चाहिए क्या निश्चय करना चाहिए ऐसा पूछ करके इसके उत्तर में साह के मत्यादि से कहा उपासक अनुपासक, अनुपासक योर अनियमेन द्वारे न उत्क्रांति अथवा उपासका नाम अस्त द्वार विमर्श उपासक अनुपासक सभी को एक मार्ग से निकलना है अथवा उपासक के लिए कोई अलग मार्ग है मान विशेष मार्ग है ऐसा यह संशय है अत्रच अपरब्रम्हविदा फलो फलार्थ उत्क्रांतें द्वार नियमोक्तिया पादादि संगति यहां अपरब्रह्म वेता जो जीव है अपरब्रह्म वेता हिरण्य गर्भादि उपासक है उत्कृष्ट स्थिति में है वैसे जो उपासक है उनके लिए फलार्थ संबंधी उत्क्रमण कहना है जो पहले अधिकरणों में कहा वो फलार्थ संबंधी कहाक्रमण है ऐसा नहीं कि ये न के न तो वो जाएगा। ऐसा नहीं होता जिससे कौन सा मार्ग से जाना है उसी मार्ग से प्रवेश करना है उसी मार्ग से निकलना पड़ेगा ऐसा मार्ग से नहीं निकल सकते जैसे हमारे पार्लियामेंट है ना पार्लियामेंट का अंदर जाने के लिए कौन किस मार्ग से जाता है उनका निश्चित होता है पहले जो ऐसा प्रधानमंत्री जहां से जाएंगे होम मिनिस्टर जहां से जाएंगे अलग अलग जो है वो उनका पूरा निश्चय रहता है उसी से आना जाना होगा उनका ऐसा नहीं कि चारों तरफ मार गए तो अलग अलग मार से निकला अलग अलग नहीं होता ऐसे निश्चय होता वो मार्ग में वैसे सुरक्षा की व्यवस्था होती है और ले जाने की व्यवस्था होती इत्यादि होती इसीलिए वो वैसा यहां भी होना चाहिए क्यों फल के जा रहा है फल के जा रहा है तो यह ना कहना मार के जाएंगे तो फल कैसे इसलिए वहां क्यों उस स्थिति में क्या क्या होगा वो सोचना पड़ता है यहां कोई विमर्श करके निश्चय करके रखना पड़ेगा यह कहना पूर्व पक्षे ध्यान आदि कृता आतिशय शून्यत्म पूर्व पक्ष बोलता है कि ध्यान आदि करने का कोई विशेष कोई प्रयोजन नहीं क्यों वो तो ध्यान आदि करता है ठीक है यहां ध्यान आदि करता है जब करता है सोच के अब कोई भंडारा देता है कोई दक्षिणा देता है तो यहां हो जाता है और बाद में मरने के बाद उनका कोई कौन पूछता है कौन आपने ध्यान किया नहीं किया मरने के बाद तो कहीं जहां से निकला हो ध्यान ऐसे जाएगा अब क्यों सबके लिए समान बताया वहां तो आपने कितने माला जब किया थोड़ी पूछने वाला वो कोई नहीं यहां से यहां के लिए है वो ऐसा पूर्वक अल्प्राय करता है क्यों सबके लिए समान कह दिया एक ही मार्ग से एक ही प्रकार जाने को कहा है इसलिए ऐसा जाएगा किंतु तो सिद्धांत में कहा ऐसी बात नहीं भाई कि कर्म की जो है अपनी व्यवस्था होनी चाहिए जो जैसा किया वैसा होना चाहिए और सुषमना नाड़ी से निकलने के लिए उन्होंने कठिन साधन किया जीवन भर पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके और सारे सुख भोग त्याग करके तपस्या करके पंचाग्नि तपस्या करके इत्यादि बहुत कठिनता साधन किया ये कि कोई आसान है क्या ऐसा किया और उनको कोई भाई नहीं बात ऐसे कैसे होगा वो तो अन्याय होता है अन्याय होता है हो है, है ऐसा नहीं करनी चाहिए इसलिए तो वो व्यवस्था दी है शास्त्र वो अधिक लोग नहीं होता है इसे इसलिए विस्तार नहीं करते अब वो कितने जाएंगे उसमें से वो जितना जाएगा उसके लिए बताया वो ऐसे जाएगा बाकी लोगों के लिए बाकी रास्ता है इसलिए भगवान ने अलग अलग रास्ता बना रखा है तो चक्षुष्टोवा इत्यादि अविशेष श्रुधेर यथा कुदस्ित अंगाद उत्क्रामी प्राप्त इसलिए कोई भी स्थान से निकल जाएगा ऐसा प्राप्त होने पर यह प्रकरण चला आगे टिका तेना हा अभी भाषी देखिए भाषिकटी का तो यदि विद्वान अभी इतरवत यद कुतचिद देहदेशा उत्क्रमेत ना उत्कृष्ट लोकम लेता ले त्रनर्थिक विद्या सिया ऐसा हो जाएगा यदि विद्वान होकर के उपासक जो है अन्यों के समान अज्ञानियों के समान उनके समान कुदश्चित देखा देशा कोई भी शरीर देश से उत्पन्न निकल गया ऐसा हो तो उत्क्रम ऐसा उत्क्रमण करेगा तो नहीं उत्कृष्टम उत्कृष्ट लोग तब तो उत्कृष्ट लोग उसको प्राप्त नहीं होगा उत्कृष्ट लोग प्राप्त होने के लिए जो मार्ग बोला उसी से निकलना पड़ेगा और उसको इससे निकलने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी अब ऐसा होगा तो तभी वो फल प्राप्त होता है नहीं तो नहीं होगा तथा अनर्थिक विद्या यदि कोई भी मार्ग से निकलता है फल प्राप्त होता है ऐसा हो तो कैसे होगा? इसलिए विद्या ही अनर्थ हो जाएगी विद्या प्राप्त करने का कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए इसीलिए तत्शेष गति अनुस्मृति योगाच यह सूत्र में कहते विद्या सामर्थ्या देहांत कार्य तो हो गया अब तत्शेष गति अनुस्मृति योगाच ये कह रहे क्या है कि विद्या शेष भूता च मूर्धन्य नाडी संबद्धा गति ये विद्या जो प्राप्त किए हैं उनके लिए शास्त्र ने एक अलग रास्ता बताया अलग मार्ग बताया ये विद्या के शेष भूत है वो यानी विद्या के संबंध में कहा गया है वो विद्या के कथन के बाद इसका कथन किया तो ये फिर किसके साथ संबंध करेगा किसी के साथ तो करेगा वो विद्या जो प्राप्त किया उसी के साथ है और उसका नाम है मूर्धन्य नाड़ी संबंध मूर्धा नाड़ी के साथ उसका संबंध होता है ऐसे गदी विद्या विशेषेषु गति विहिता भीता। इस गदी का अनुशीलन करना चाहिए अनुसंधान करना चाहिए यहां क्योंकि विद्या है विद्या के बाद में यह अनुस्मृति आई है इसके साथ जोड़ने के लिए कहा इसीलिए उसका अनुसंधान करके विद्या विशेषों में ये गदी के बारे में कही है और बाकी के लिए सामान्य कहा ताम प्रतिष्ठता उत्तम यह कारण कि इसका अभ्यास पहले किया इसलिए मैंने कहा कि इसका अभ्यास करना पड़ता है ऐसा नहीं कि अभ्यास नहीं करेंगे तो वहीं से निकल जाएगा ऐसा नहीं होता पहले वो निरंतर ये सुषमना नाड़ी के बारे में चिंतन करके प्राणायाम करके ध्यान करके और जो भी उपासना शास्त्र में विहिध है ओंगार उपासना इत्यादि करके वो नाड़ी के बारे में ध्यान रखता उसका अनुसंधान खूब किया इसीलिए ताम अभ्यस्यन उसका अभ्यास करते हुए निरंतर अभ्यास करते हुए तया प्रतिष्ठा उसी के द्वारा प्रस्थान करता यदि वो नहीं होता है तो उसी से प्र... नहीं हो पाए उस समय कोई और देश में और स्थान से हो जाएगी फिर तो मुश्किल हो जाएगा हाँ इसलिए वो स्थान प्राप्त नहीं होगा फिर तो होता है ऐसा ही क्योंकि ब्रह्म जाने के लिए जो तैयारी करेगा उसके पास किया हुआ साधन का बल रहता और उस बल के कारण वो नाड़ी खुल जाती है क्योंकि वो नाड़ी पहले जो साधन कहा गया उस साधन का अभ्यास भी ये सब आ जाता है तो वो होने के कारण उसी के ही उसी से वो प्रस्थान करेगा तस्म हृदय आल ब्रमुपागृत सूर्धन्य शिक्दतिरिक्तया एक नाट्यामती इतरा इतराभिरितरे ऐसा निश्चय करना चाहिए देखिये hmm. भाष्य ये सारे इसका विस्तार से करते हैं यहाँ कोई अब वेदांत में जो मान करके इसमें नहीं यहाँ कोई निकलता नहीं वैसे कोई को आप आप सुषुम्ना तो कई लोग बोलते सुषुम्ना नाड़ी यह सब योगियों का है हमारा उससे कोई संबंध नहीं ऐसा नहीं होता उनको पता नहीं है सुषुम्ना नाड़ी क्या है और उसका क्या साधन है और उपनिषदों में क्या बताया ये पता नहीं है वो योगी बोलने से योगी कोई अलग पंथ नहीं है हमारे यहाँ को तो योगी तो योग एक साधन होता है वो साधन को करने के लिए कहते हैं जो है उसको योगी नाम दिया है भगवान गीता में कितने बार योगी, कम कम बार योगी शब्द का प्रयोग है कम से कम पैंतीस छत्तीस बार योगी शब्द का प्रयोग किया तो योगी कहने से कोई अलग बंध कर दिया ऐसा नहीं तो आजकल के योगी के बारे में वो तो योगी मतलब ऐसा ही हो गया तो जो असली योगी हैं उनका तो ये सारी क्रियाएं हैं और ये वेद में विहित भी है भाषिकार तो यहां देखे बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि उसमें जो जो बताना है उसको भी लेकर के कह रहे हैं इसलिए इसका जो अभ्यास किया है अभ्यास के बल पर ही ये आगे बढ़ता है नहीं तो नहीं बढ़ेगी मानो हृदय निरिध्य मूर्धन्य आधाय आत्म प्राणम आस्थिदो जनक आधाय ये ये जो है मूर्धन्य आध्या आत्मन प्राण वो प्रक्रिया बता है ष्टाध्याय वही है वही इसी को तस्माद हृदय आलयनीन हृदय को आलयन बनाकर हृदय देश में पहुंच गया तब प्रज्वलन हो गया और हृदय आलयन में कौन रहता है वहां ब्रह्म रहता है ब्रह्मणा हृदय में रहने वाला जो हृदयागा हार्द ब्रह्म इसको नाम है हार्द्य ब्रह्म हार्द्य ब्रह्म की उपासना है बहुत सारी तो ये हार्द्य ब्रह्म से हार्द ब्रह्म के साथ संबंध करेगा वो सम्यक उपासना की है ये ज्ञान मार्ग नहीं है यह प्राप्तव्य मार्ग है ज्ञातव्य नहीं है यह खाली हार्द्य उपासना को अध्ययन करने से आपको हार्द उपासना नहीं होगी हार्द्य उपासना को अध्ययन करके उपासना करनी पड़ेगी वास्तव में उसका चिंतन ध्यान करना पड़ेगा एक तो कर्तव्य होता है एक तो ज्ञाधव्य होता ज्ञाधव्य में ज्ञान होने के बाद काम हो जाता है क्योंकि कर्तव्य वाले में करना पड़ता है तो परम चेत प्राप्तव्यमें परमचेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम ऐसा कठोपनिषद भाषा में भाष्यकार कहते हैं कि यह पर होगा तो उसको ज्ञान से प्राप्त करना चाहिए और अपर है वो प्राप्तव्य होता है ये प्राप्तव्य के लिए गदी है और ये हार्दव ब्रह्म है ये प्राप्तव्य ब्रह्म है ज्ञातव्य ब्रह्म केवल ज्ञान से नहीं होगा ऐसे करना पड़ेगा आचरण करना पड़ेगा जैसे आप सुषमिना नाड़ी के बारे में बोलते रहे या किताब पढ़ते रहे तो सुषिमिना नाड़ी की सिद्धि नहीं होगी तो उसका उसके उससे प्राण नहीं चलेगा उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी जो संध्या आदि के समय में जो भी क्रिया करते हैं और उससे ध्यान लगाना पड़ेगा इत्यादि करना पड़ेगा प्राणायाम करना पड़ेगा जो भी करना है उसमें करना है वो जैसा भगवदगीता में अध्याय में कहा वो उस प्रकार की क्रियाओं को भी करना पड़ेगा ध्यान प्राणायाम इत्यादि जो है ऐसे करके समुपासित न सम्यक उपासना किया इसके कारण अनुग्रहित हार वो अब अनुग्रहित हो गया कि हार्द ब्रह्म क्या अनुग्रह से अनुग्रहित हो गया तद्भाव समापन्न और उस हार्द ब्रह्म का भाव को प्राप्त किया हृदय देश में जो ब्रह्म भाव है दहरम पुंडलीगम वेशमा तस्मिन्दंतराकाशस्तु उपास दव्यम इत्यादि जो कहा गया जो हृदय देश में एक दहर गुहा है उसी के अंदर आत्मा है उस आत्मा की उपासना करनी चाहिए यह पहले हम तृतीयाध्याय तृतीय पाद में ये विचार किए तो दहरा विद्या इत्यादि के बारे में तो दहर कौन होता है उसमें उपास्य क्या होता है प्रथमाध्याय में भी आया था देहरा वहां भी तो उसको ब्रह्म माना है वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है एक हो गया एक होने के बाद में मूर्धन्य व सदाधिकया नाडिया वो मूर्धा से निकलने वाली जो सदाधिक नाडी है एक सौ एक वाली नाड़ी सदाधिक मतलब एक सौ एक वाली तम लगाना पड़ेगा इसलिए भाषिका तम लगा के कर रहे हैं कि सदाध अतिरिक्तया श्रुति तो सदाधिकया बोल दिया क्योंकि प्रसिद्ध है सदाधिका बोलने से एक सौ ऐसा सब समझेगी तो ये शास्त्र में ये नाम उपनिषदों में नहीं मिलता वो बाद बाद में वो नाम दे दिया है यहां तो सदाधिकया नाडिया ऐसा नाम देते हैं तो वो नाड़ी के द्वारा सद से अतिरिक्त और क्या है वो एक सततम्या सौ एकवा नाड़ी एक सौ एक है उसका तो एक सौ एकवां जो नाड़ी है उस नाड़ी के द्वारा निष्क्रामती उस नाड़ी के द्वारा निष्क्रमण करता है यह नाड़ी मार्ग है नाड़ी लक्ष्य नहीं है उसी से निष्क्रमण करेगा वो ऐसा है तो उस समय निष्क्रमण करके यहाँ आएगा तो मूर्धा यहाँ छेद हो जाएगा जैसा बच्चे का हो देखा होगा आप छोटे बच्चे जो रहते हैं तो छह महीने तक रहते हैं छह महीने के बच्चे का जो है यहाँ एक छेद दिखाई देता है एक गड्ढा जैसा दिखाई देगा वहां ऐसा नाड़ी भी चलती है ऐसा है इसलिए जो छोटे बच्चे को नहलाते हैं इत्यादि करते समय यहां स्पर्श नहीं करना बुलते क्योंकि वहां वो बहुत सावधानी से करना पड़ता है और नहीं करने से वो हानि हो जाता है दिमाग में उसका असर हो जाता है इसलिए वहां तेल लगाते हैं मसाइए करते हैं वो सब करते हैं कुछ मलम भी लगाते हैं ये सब करते हैं वो बाहर के जो दोष उसमें नहीं पहुँचने के लिए क्योंकि उस समय वो पूरा सीधा दिमाग से कनेक्टेड होता है ऐसा होता है। इसलिए माता लोग जो बच्चे को नहलाना जानते हैं वही नहला है। न, उसको नहलाती है नहीं तो सब लोग नहीं नहला सकते बच्चे को नहलाना ही एक अलग तरीके से होता है वो पानी लिटा करके फिर कैसे लिटाना है इत्यादि होता है और उसी से उसका कुछ कार्य में अंदर होता है कुछ शरीर की वृद्धि में अंदर होता है इसलिए उसमें कोई अलग होता है फिर तेल भी कौन सा तेल लगाना है अब हमारा जो जो भी तेल ऐसा नहीं लगाते उसके लिए अलग तेल जो है औषधि आदि डाल करके बनाते हैं और उसके लिए साबुन यूज़ करते हैं तो साबुन भी अलग होता है सब अलग होता है क्योंकि उस समय जो बहुत मृत्यु त्वजा तो है और वो ये जो मूर्धन्य जो है मूर्धा जो है अभी जुड़ा नहीं है क्योंकि खोपड़ी का दो भाग है ना वो दो भाग जुड़ना है वहां अब जुड़ा नहीं क्योंकि वहां से भगवान प्रवेश किया है जो अंदर बैठे वो आत्मा वहीं से प्रवेश किया तो मूर्धा नाडी से प्रवेश करते है ऐसा तय नहीं, नहीं प्रतिष्ठा उसी के द्वारा यहाँ प्रवेश करके बैठते है और आई तरह उपनिषद में भी है उसी से प्रवेश करते हैं तो वो प्रवेश किया है प्रवेश करने के बाद में अब द्वार बंद होगा फिर छह सात महीना का धीरे धीरे वो द्वार जो है जुड़ करके बंद हो जाता है अभी हमारा तो पता नहीं चलता फिर तेल वगैरह लगाएंगे तो पता चलेगा छेद तो रहता है ऐसा एक जो बाल के जितना छेद रहता है वो छेद पूरा बंद नहीं होता अब वो आप जो है उसको फिर और प्रेशर लगा के जैसा हमने बोला फिर ताला खोलना पड़ेगा वैसे तो पहले तो छेद था वो फिर छेद बंद हो गया अब इसको धीरे धीरे फिर क्रिया करके खोलना पड़ेगा इसलिए भगवान ने पहले बंद कर दिया नहीं तो सब उधर से निकल देंगे हाँ, पहले अंदर करके अंदर करके वहां ताला लगा के बंद कर दिया अब बोला कि अब खोलना है तो तुम्हें यह सब करना पड़ेगा ऐसे आसानी से बोलेगा वो तो प्रवेश करने के लिए तो भगवान को स्वयं आना था तब तो स्वयं आने के लिए अपने आप रास्ता बना करके वो आ गया अब लेकिन जाना था आपको अपने हिसाब से ना इसीलिए जाने के लिए आपके अपने कर्म के अनुसार लेके जाएंगे तो आप अपने आप खोल सके तो खोलो खोल करके जाओ कोई तो रुकावट नहीं है लेकिन वो आसानी से नहीं जाएगा वो बंद करके चाबी अपने पास रखा तो इसीलिए वो वहां जाकर के एक साथ हो जाएगा फिर सदाधिका नाडी से क्रमण करेगा इतरा भी इधर अन्य अन्य नाडी से करते तदा ही हार्द्य विद्या प्रकृत्य अब देखिए हार्द विद्या में ये एक शा अधिक नाटी के विषय में ऐसा स्मरण किया श्रुति है ऐसा आमनन किया पाठ है शतम च एका च हृदय नाट्य मूर्धान ये श्रुति है ये कठोपनिषद में भी मिलता है छांदों के उपनिषद में भी है छांदो के उपनिषद में अष्टमाध्याय के अंत में आता है और कठोपनिषद में दूसरे अध्याय के तृतीय मन वल्ली में आता है शमच एकगाच्च हृदय हृदय की जो है एक सौ एक नाडिया है तासा मूर्धानम अभिमिश्रदेगा उनमें से एक नाड़ी मूर्धा के ओर निकलती है मतलब ये हृदय से ही जाना है अभी तो बोला ना सब हृदय में आ गया हृदय के ब्रह्म के साथ एक हो गया अब यहां से जो प्रकाश अग्रज्वलन हो गया वहां से फिर निकलना है तो वो वहां से जो नाड़ी सीधा ऊपर की तरफ मूर्धा की तरफ निकलती है वो एक उस, उस नाड़ी का नाम 101 तो एक सौ नाड़ी है नंबर के हिसाब से और तयोर्ध उस नाड़ी के द्वारा बाहर जाता हुआ आयन गच्छन वो उस नाड़ी के द्वारा बाहर जाता हुआ अमृतत्व में थी तब वो अमृतत्व को प्राप्त करता और बाकी विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवन और बाकी लोगों के लिए जो विश्वंग है अनेक प्रकार है नानाविध जो मार्ग है उसी से अन्यमण निष्क्रमण करते हैं और जा करके पहुंचते हैं यह वैसे ये नाड़ियों की चर्चा उपनिषदों में है एक तो यहां है छांदोग्य में फिर कठोपनिषद में यह नाड़ी की चर्चा है और उसी प्रकार जो है बृहदारण्य उपनिषद में भी है प्रश्नोपनिषद में चार जगह नाड़ियों के विषय में चर्चा है इसमें ये जो 101 सौ नाटी है इनको ये कहते हैं ये जो है मूल नाटी इनका नाम है ये मुख्य नाटिया ये 101 सौ फिर इनके जो है प्रतिशाखा नाटी और वो प्रतिशाखा नाटी के उपनाटी भी होते उपनाटी भी है प्रतिशाखा नाटी भी विस्तार है और ये सारे विस्तार करके कहा ये तो ये आप देखिए बहत्तर हजार नाटियों के विषय में ब्रदार्णिक उपनिषद में कहा हिदा नाम नाट्यो दवासप्त सहस्राणी हृदयादम अभिप्रतिष्ठते ये हिदा नाम की नाटियां है ये नाटियां जो है ना ये प्रतिशाखा नाटी है उपनाटियां है ये बहत्तर हजार है सेवेंटी टू थाउजेंड ये उसेंड नाड़ियातुरी अभिप्रतिष्ठान थे ये जो पुरी के मान हृदय के जो है, जो है के समान साथ जो है ये सारे जुड़ जाते हैं। ये नाडी में हम रात में सोते हैं ऐसा कहते हैं हृदय में जाकर पूरी दत्ते ऐसा पुरी तति से इसको पुरुष भी कहता है वहां जाके सो जाता है और वो जो है ये बहतर नाड़ी बहतर सहस्र जो है नाडी है इनके अंतर्गत आता है और उसी में से श्रेष्ठ है ये कहा और एक सौ तो एक तो यह दोनों श्रुदी में है कठोपरिषद और किंतु सबसे विस्तार से बताया प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपरिषद में यह बहत्तर हजार नाड़ियों का और भी विस्तार बताया ये इतना नहीं है बहत्तर हजार से तो होगा नहीं पूरा और भी बहुत विस्तार है वो क्या है हृदय आत्मा प्रश्नोपरिषद जो है तृतीय प्रश्न का है यह वाक्य हृदय में ये आत्मा रहती है हृदय में इसका रहने का स्थान अत्र नाडी नाम वो हृदय में हृदय के साथ संबंध करने वाले 101 नाडी है ये जो जिसके बारे में 101 सौ एक बोलते मतलब तीनों श्रुदी में 101 सौ ही बोला और भी जगह पे सब जगह 101 सौ एक ही बोला तो इसके मतलब जो ऋषि ने इसका दर्शन किया इसका रिसर्च करके जो मालूम किया सभी ने उसको स्वीकार किया और सभी का यही अनुभव हुआ तो वेद में भी है स्मृति में भी है सर्वत्र एक सौ एक नाड़ी की चर्चा तो ना हो एक एक ना, नाड़िया होती उसमें तासाम शदम शदम एक एक एक अब देखिए नाड़ियों का एक एक नाड़ी का फिर सवसव हो जाता है तो फिर सौ सौ मतलब एक सौ एक सो को सौ सौ से गुणना करेंगे तो कितना मिलेगा दस हजार एक सौ मिलेगा तो दस हजार एक सौ हो गया ठीक है अब दस हजार एक सौ नाड़ी है दस हजार एक सौ नाड़ी अब ये दस हजार एक सौ नाड़ी का और विस्तार है इनका क्या होगा कि द्वासप्त द्वासप्त प्रतिशाघ नाड़ी सहस्त्राणी भवन और ये जो ये दस एक दस हजार एक सौ नाडियां हुई है एक एक नाडी की और उसी को बहत्तर हजार से गुणना करना एक एक बहत्तर हजार द्वासप्त द्वासप्त प्रतिशाख नाडी हो जाए, प्रतिशाख नाडी हो जाएगा मतलब दस हजार एक सौ गुणना करके बहत्तर हजार तो ये मिलेगा आपको बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख मिलेगी इतना मिलेगा इतनी नाड़ियां बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख ये इन नाड़ियों का नाम है प्रतिशाध नाडी ये उपनिषद स्वयं कहता है क्या हुआ हिसाब हुआ हां हो गया हाँ, ज्यादा कुछ नहीं 101 है 101 को फिर सौ से गुणना करो फिर वो जो दस हजार एक मिलेगा उसको बहत्तर हजार से गुणना करो तो बहत्तर हजार बहत्तर लाख मिलेगा बहत्तर करोड़ और बहत्तर लाख मिलेगा ये उसका टोटल नाडिया तो इतने नाडिया आ जाएंगे अब वो उतना नहीं है इसके साथ में कुछ लोग कहते हैं कि जो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख हुआ उसके साथ आ, ये जो है आ, दस हजार और प्लस एक एक को भी जोड़ना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो ये टोटल करने के लिए वो जो एक, एक से कहा उससे इतना भी जोड़ देना चाहिए तब क्या होगा बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक जो एक सौ पहले है ना वहां फिर एक सौ एक और जोड़ना है तो दो सौ एक बने इतने नाड़ियां हो जाएंगे। तो ये सारे उसका शरीर में जितने सब है वो सारे नाड़ियों के हिसाब किया इन नाड़ियों में प्राणी व्यान वो प्राण जो है इसमें इन नाड़ियों में चलते ये सारे नाड़ियों में चलना होता है व्यान इस प्रकार सा वो शरीर में पूरा व्याप्त रहता है इन नाडियों में ये जो 101वां नाड़ी है सुषुम्ना सुषुम्ना ही मुख्य नाडी है जिसको हाँ नाडियों का राजा ऐसा कहते हैं ये अमृत नाडी भी इसको कहते हैं मोक्ष नाड़ी कहते हैं ब्रह्म नाडी कहते हैं और ये सब नाम इस सुषुम्ना नाडी का है उसी से ही आ, वो गति को प्राप्त करते हैं ऐसा यहां कहा गया और ये ब्रह्मलोक जाने के लिए ये रास्ता है उसी से जाएगा उसी से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा इस प्रकार से हो गया ठीका में देखिए तेन प्रद्योदन प्रकाशित्व उत्क्रांति शेष प्रद्योदन होने के बाद में ये उत्क्रांति होगी तदुष अव विदुष्च उत्क्रांति उच्चक्रमिषोर् ओको हृदयायतनम तय अग्रज्वलनम प्रद्योद संयिदम आदोति ये प्रद्योग नाम से जो हृदय का अग्रभाग एक हो जाना माने हृदय के अग्रभाग माने हृदय में सब एक साथ हो गया सब आकर के हृदय में मिल गया उसके बाद वहां ये तैयार हो जाता जाने की तेना प्रकाशित द्वारों अब उसके द्वारा वो प्रकाशित द्वार हो गया हृदय का प्रकाशित द्वार होने तो पर विद्वान अविद्वान से उत्क्रांत हो ये इतने तक विद्वान अविद्वान का समान है सब इंद्रिया आदि एकत्र होकर के संपत्ति इत्यादि होकर के वो हृदय में आएगा हृदय में आकर के वो एक ही में मिलकर के सब रहेगा और मिलकर के रह करके फिर यहां से जब हृदय का प्रज्वलन होगा प्रज्वलन होने के बाद में यानी ज्ञान का मार्ग दिखाएगा कहाँ जाना है उसके बाद ही अलग हो जाता उसके बाद तो जो ब्रह्म जाएगा वो तो मूर्धा नाड़ी के द्वारा जाएगा और बाकी लोग जो है चक्षुड़ अन्य अन्य द्वार से कहीं से भी निकल जाएंगे ऐसा हो तत्र सौत्र हेतु अवतार्य विद्रेक द्वारा विवरण होती सूत्र में जो कहा हुआ हेतु है उसको विशेष करके इसी को कहा फलावस्था संबंधी ये विशेष विचार है ये कहा ऐसे ही ओगा अधिकरण पूरा हो गया अब यहां के बाद में रश्मि अधिकरण आए अब यहां से शरीर से निकल गया अब निकलने के बाद कहा जाएगा अब निकल तो गया ये तो मूर्धा से निकला जैसा भी निकला वो निकल करके अभी बाहर खड़ा बाहर खड़ा मतलब वो जाने का है मार्ग अब यहां से हवा में तो जाना है तो हवा में अभी किस तरफ जाएंगे फिर वहां जो है ये जो होता है ना ट्रैफिक मार्क वो है ट्रैफिक बोर्ड देकर के तो वो कहां बोर्ड लिखा हुआ सब देखना है कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है दक्षिणायण जाना है उत्तरायण जाना है इत्यादि जाना अब यहां से निकलने के बाद में ये सूक्ष्म शरीर जहां ऊपर की ओर जाना है वो कैसे किस आलमपन से जाएगा हवा है बाहर हवा से भी जा सकता है आलम जाए चाहिए ना आलम्बन तो कोई आलंबन चाहिए तभी तो जाएगा वो तो यहां से व्याप्त तो होना है तो भी एक आलम्बन चाहिए जैसे पुष्प से जो सुगंध निकलता है वो गंध को व्याप्त होने के लिए वायु रूप आलंबन चाहिए तो किसी कहीं को कहीं से भी संचरण करना है तो आलंबन के बिना नहीं हो सकता है तो अब उसका विचार विज, करना कि ये ऊपर की ओर जाएगा तो कहीं से क्या आलम्बन पकड़ करके जब जा? वायु जाएगा कि प्रकाश में जाएगा कि धुआं में जाएगा कि धूल में जाएगा कि कहां जाएगा क्या जाएगा ये देखना है पानी में भी जा सकता है ऐसा ये रश्मि अधिकरण आ गया आएगा इसके लिए ठीक है आज यही रखते हैं भाजपा ओम पूर्ण पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण पूर्णमादाय वावशिष्य ओ शा शांति शांतिरा